महाभारत आदि पर्व अधिक आदिपर्व त्रिचत्शद्याय दुर्योधन के आदेश से पुरोचन का वाराणावत नगर में लाक्षा गृह बनाना वैश्वायनवाच एवं सुरा जा पाण्डवपुत्रे सुभारत दुर्योधन परम हर्षम अगछ स दुरात्म सा सपुरचल आनीय भरतर्ष धृत्वा दक्षिणे पाण सचिव वाक्यमब्रवी मेयम वसु संपूर्णा पुरोचन वसुंधरा यथेय मम तद्वत्ते तवत्ते साम रक्षिर् नी मे कसिदनोस्श्वासी कतरस्तया सहायो ये न संधा मंत्र येय यथा तयाम वह सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय जब राजा धित्राठ ने पांडवों को इस प्रकार वारणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई भरतश्रेष्ठ उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा पुरोचन यह धनधान से सम्पन्न पृथ्वी जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी है अतः तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए मेरा तुमसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिससे मिलकर इतनी गुप्त सलाह कर सकूँ जैसे तुम्हारे साथ करता हूँ संरक्षता त मंत्र च सपत्श ममोदर तथा कुरू तात तुम मेरी इस गुप्त मंत्रणा की रक्षा करो इसे दूसरों पर प्रकट न होने दो और अच्छे उपाय द्वारा मेरे शत्रुओं को उखाड़ फेंको मैं तुमसे जो कहता हूँ वही करो पांडवा धितराष्ट्र पे प्रेषितावतम उत्सवे विहृष्यंतीराष्ट्र सातनाथ पिताजी ने पांडवों को वाराणवत जाने की आज्ञा दी है वे उनके आदेश से कुछ दिनों तक वहाँ रहकर उत्सव में भाग लेंगे मेले में घूमे फिरेंगे स तुम रास भयुक्तना चंदन न सुगामिना वारणावत मध्य व यथा या यासी तथा कुरु अतः तुम खच्चर जुते हुए शीघ्रगामी रथ पर बैठकर आज ही वहाँ पहुँच जाओ ऐसी चेष्टा करो तत्र गुतुषारम गृह परम संवृतम नगरोपांत महाश्रित्य कार्य था महाधनम वहाँ जाकर नगर के निकट ही एक ऐसा भवन तैयार कराओ जिसमें चारों ओर कमरे हों तथा तो जो सब ओर से सुरक्षित हो वह भवन बहुत धन खर्च के सुंदर से सुंदर बनवाना चाहिए प्रदाप आदि जो कोई भी आग भड़काने वाले द्रव्य संसार में हैं उन सबको इस मकान की दीवारों में लगवाना सर्प सही सर्पि तैल चाप्य नल्पया मृत्ति मिश्रय्वाम लेप कुंडे सुधापय घी तेल चर्बी तथा बहुत सी लाभ मिट्टी में मिलवाकर उसी से दीवारों को लिपआना क्षण तैल घृतम चा दारुणि ची तस्र्वाणी निक्षिपेता समत यहाँ चन्न पशेर अपि परीक्षनों पांडवा आग्ने मानवाते त्र गर्जिता वासयेथा पांडवेयान कुंती चतुजना उस घर के चारों ओर सन तेल घी लाह और लकड़ी आदि सब वस्तुएं संग्रह करके रखना अच्छी तरह देखभाल करने पर भी पांडवों तथा दूसरे लोगों को भी इस बात की शंका ना हो कि यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है इस तरह पूरी सावधानी के साथ उस राजभवन का निर्माण कराना चाहिए इस प्रकार महल बन जाने पर जब पांडव वहाँ जाए तब उन्हें तथा सुहृदों सहित कुंती देवी को भी बड़े आदर सत्कार के साथ उसी में रखना आसना चिव्या जाना शयना च विधात पांडूना यहात वै पिता यहां तीन नगरे वारणावते तथा सर्विधात यत्ल से पर्य वहाँ पांडवों के लिए दिव्य आसन सवारी और सयाह आदि के ऐसी सुंदर व्यवस्था कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी संतुष्ट हों जब तक समय बदलने के साथ ही अपने अभिष्ट की सिद्धि न हो जाए तब तक सब काम इस तरह करना चाहिए कि वाराणावत नगर के लोगों को इसके विषय में कुछ भी ज्ञात न हो सके ज्ञात चहतान सयानान अकुतो भयान अग्नि स्वया तेजो द्वार तस्वेष मनह जब तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाए कि पांडव लोग यहाँ विश्वस्त होकर रहने लगे हैं इनके मन में कहीं से कोई खटका नहीं रह गया है तब उनके सो जाने पर घर के दरवाजों की ओर से आग लगा देना दह्य माने स्वके गेहे दग्धाये तथो जना गेसमान वही पांडवार उस समय लोग यही समझेंगे कि अपने ही घर में आग लगी थी उसमें पांडव जल गए अत वे पांडवों की मृत्यु के लिए कभी हमारी निंदा नहीं करेंगे स तथे ते प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचन सुमिना पुरोचन ने दुर्योधन के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की एवं खच्चर जुते हुए शीघ्र गांधी रथ पर आरूढ़ हो वहां से वारुणावत नगर के लिए प्रस्थान किया स ग्वा राजन दुर्योधन मते स्थित यथोक्त राजपुत्रेण चक्रे पुरो राजन पुरोचन दुर्योधन की राय के अनुसार चलता था वारणावत में शीघ्र ही पहुंचकर उसने राजकुमार दुर्योधन के कथनानुसार सब काम पूरा कर लिया इत श्री महाभारते आदिपर्वणि जातगृहपर्वणि पुरोचनोपदेशततमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जातुगृह पर्व में पुरोचन के प्रति दुर्योधन उपदेश विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ